महाभारत शांति पर्व के चतिक शमोध्या कबूतर द्वारा अपनी भार्या का गुणगान तथा पतिव्रता स्त्री की प्रशंसा अथवा भी शाखा सुन दीर्घकाश जी कहते हैं राजन उस वृक्ष की शाखा पर बहुत दिनों से एक कबूतर अपने के के साथ निवास करता था। उसके शरीर थे। तस्य उसकी पत्नी सवेरे से ही चारा चुनने के लिए गई थी जो लौटकर नहीं आई अब रात हुई देख वह कबूतर उसके लिए बहुत संतप्त होने लगी लगा कबूतर दुखी होकर इस प्रकार विलाप करने लगा अहो आज बड़ी भारी आंधी और वर्षा हुई है किन्तु अब तक मेरी प्यारी भारिया लौट कर नहीं आई ऐसा कौन सा कारण हो गया जिससे वह अभी तक नहीं लौट सकी है भा प्रिया मम कान दया विरही हेदम शून्यमद गृहम क्या इस वन में मेरी प्रिया कुशल से होगी उसके बिना आज मेरा यह घर यह घोसला सूना लग रहा है पुत्र पौत्र वधू भृत आकर्णम अभीत भार्हीन गृहस्थस शून्यमेव भवे पुत्र पौत्र पतोहू तथा अन्य भरण पोषण के योग्य कुटुंबनों से भरा होने पर भी गृहस्थ का घर उसकी पत्नी के बिना सूना ही रहता है न गृह गृहम गृहण गृहमोच गृह तो गृहणी ही सदृश मत वास्तव में घर को घर नहीं कहते घरवाली का ही नाम घर है घरवाली के बिना जो घर होता है उसे जंगल के समान ही माना गया है यदि रक्त नेत्र चित्रांगे मधुर स्वरा अद्यति में कांता न कार्यम जीवित नभी जिसके नेत्रों के प्रांत भाग कुछ कुछ लाल हैं अंग चितकबरे हैं और स्वर में अद्भुत मिठास भरा है वह मेरी प्राणवल्लभा यदि आज नहीं आ रही है तो मुझे इस जीवन से क्या प्रयोजन है न भूंगते नी वह उत्तम व्रत का पालन करने वाली पतिव्रता थी इसलिए मुझे भोजन कराए बिना भोजन नहीं करती न लाए बिना स्नान नहीं करती मुझे बैठाए बिना बैठती नहीं तथा मेरे सो जाने पर ही शयन करती थी हृष्टे मई दुख दीन क्रोधे चीन मेरे प्रसन्न रहने पर वह हर से खिल उठती थी और मेरे दुखी होने पर वह स्वयं भी दुख में डूब जाती थी जब मैं बाहर जाने लगता तो उसके मुख पर दीनता छा जाती थी और जब कभी मुझे क्रोध आता तब मीठी मीठी बातें करके शांत कर देती थी यस्य शातादसे धन्य पुरुषो भवि वह बड़ी पतिब्रता थी पति के सिवा दूसरी कोई उसकी गति नहीं थी वह सदा ही पति के प्रिय एवं हित में तत्पर रहती थी जिसको ऐसी पत्नी प्राप्त हुई हो वह तपस्वी यह जानती है कि मैं थका मादा और भूख से पीड़ित हूँ शो भी न जाने क्यों नहीं आ रही है मेरे प्रति उसका अत्यंत अनुराग है उसकी बुद्धि स्थिर है वह यह युनी भार्या मेरे प्रति स्नेह रखने वाली तथा मेरी परम भक्त है वृक्ष मूले पिदयिता यश तेषति दद्रह प्रसाद पीतया कांता निश्चित वृक्ष के नीचे भी जिसकी पत्नी साथ हो उसके लिए वही घर है और बहुत बड़ी अट्टालिका भी यदि स्त्री से रहित है तो वह निश्चय ही दुर्गम घन वन के समान है धर्मार्थ काम काले शो विदेश विदाष्य शैव विश्वास कार्य का पुरुष के धर्म अर्थ और काम के अवसरों पर उसकी पत्नी ही उसकी मुख्य सहायिका होती है परदेश जाने पर भी वही उसके लिए विश्वसनीय मित्र का काम करती है भार्या ही परम पुरुष से असहाय से लोके स्म लोक पुरुष की प्रधान संपत्ति उसकी पत्नी ही कही जाती है इस लोक में जो असहाय है उसे भी लोक यात्रा में सहायता देने वाली उसकी पत्नी ही है तथा रोगाभि निगत ना भारम किंचन नरस्या जो पुरुष रोग से पीड़ित हो और बहुत दिनों से विपत्ति में फंसा हो उस पीड़ित मनुष्य के लिए भी स्त्री के समान दूसरी कोई औषधि नहीं है नास्त भार्या समोह बंधुर्नास्तार सामगति नास्ति भार् समोह लोके सहायो धर्म धर्मसंग्रहे संसार में स्त्री के समान कोई बंधु नहीं है स्त्री के समान कोई आश्रय नहीं है और स्त्री के समान धर्म संग्रह में सहायक भी दूसरा कोई नहीं है ये भार्या गृहे नास्ते साध्य प्रियवाज अरण्यम तेन गंतव्यम तथा गृह जिसके घर में साध्वी और प्रिय वचन बोलने वाली भार्य नहीं है उसे तो वन में चला जाना चाहिए क्योंकि उसके लिए जैसा घर है वैसा ही वन श्री महाभारती शांति परमड़ी आपद धर्म परमड़ि भार्य प्रशंसायाम चतुचत्तम ध्याज हो। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद पर्व में पत्नी की पत्नी की प्रशंसा विषय एक सौ चवालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ